ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। वासुदेवाया। ओम नमो भगवतेतिराश ज्ञाजनशलाकया चक्षुरमील तस्मे श्रीगुरवे नम श्रीचैतनिया मनोभेष्ट स्थात मेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददा स्वदाक हे कृष्णा करु दीन दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका का कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकाछन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी हरि प्रणमा हरिप्रिवांछा कल्पत कृपा सिंधु वाता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतनिया प्रभु निनंद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 प्रियतम पार्षद हाँ श्रीवास पंडित का आज आविर्भाव है तो चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत से हम श्रीवास पंडित के कुछ दिव्य कार्यकलापों को श्रवण करेंगे और उससे जानेंगे कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम श्रीवास पंडित के लिए था तो प्रतिदिन हम श्रीवास पंडित के कृपा की याचना करते हैं जब हम पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदादर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद तो ये श्रीवास ठाकुर का चैतन्य लीला में विशेष योगदान है चैतन्य लीला दो भागों में है एक है नवद्वीप की लीला और दूसरी है जगन्नाथपुरी की लीलाएँ तो वास्तव में कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें एक, एक मानो कोई नदी बह रही है और उस नदी का एक तट नवद्वीप की लीलाएँ हैं और दूसरा तट जगन्नाथपुरी की लीलाएँ हैं तो नवद्वीप की लीला में चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ संकीर्तन लीला को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया और संकीर्तन के माध्यम से हाँ लोगों का उद्धार किया और जगन्नाथपुरी के लीलाओं में प्रमुखतः चैतन्य महाप्रभु ने जो चीज़ वो आस्वादन करने के लिए आए थे उसका आस्वादन उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहते हुए हाँ किया तो ऐसे श्रीवास ठाकुर का विशेष विशेष योगदान चैतन्य महाप्रभु की लीला में है और बल्कि देखा जाए कि सारे भक्तों के जो प्रमुख हैं हम सब जो गौरव भक्त वृंद है इनको कौन लीड कर रहा है लीडर कौन है पूरे गौर भक्त वृंद का श्रीवास पंडित है श्रीवास ठाकुर जिन्हें कहा जाता है तो ऐसे श्रीवास ठाकुर का वर्णन करते हुए शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर लिखते हैं श्रीवास पंडित धीमान यह पुराहा नारद मुनि तो कवि कर्णपुर एक आचार्य हुए हैं उनका नाम कवि कर्णपुर इसलिए पढ़ा कि उन्होंने ऐसा श्लोक लिख दिया कि चैतन्य महाप्रभु को श्रवणम में आनंद बहुत आ गया मतलब कानों के आभूषण है वो श्लोक इसलिए उनको कवि कर्णपुर कहा गया क्योंकि वो छोटे से बालक ही थे तो जगन्नाथपुरी में शिवानंद सेना अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ आए और महाप्रभु ने कहा मैं आपके घर आऊँगा मिलने के लिए तो बल्कि महाप्रभु को बड़ा इंटरेस्ट था इस बच्चे से हाँ ज़्यादा बच्चों से महाप्रभु का इंटरेक्शन नहीं रहा लेकिन ये बालक माँ के घर में ही था तो उनकी जब पत्नी दूर से ही क्योंकि सन्यासी है तो सन्यासी को बहुत नज़दीक नहीं जाते थे श्रिया उस समय आजकल का समय अलग है उस समय स्त्रिया बहुत दूर से ही प्रणाम किया करती थी और उस समय सन्यासी स्त्रियों के बारे में पूछा नहीं करते थे मानो किसी की कोई पत्नी है तो कोई पूछे तो वो उचित नहीं लगता था तो लेकिन फिर भी महाप्रभु ने पूछा था शिवानंद सेन को कि अरे तुम्हारी पत्नी गर्भवती है तो वो पुत्र को जन्म देगी ऐसी काफ़ी चीज़ें बातें की थी हाँ तो महाप्रभु ने कहा उसको पुत्र ही होगा और उसका नाम पूरीदास रख देना हाँ वैसे पुरी में वहां वो मिलने पूरी दास रखो तो महाप्रभु जब जन्म हो गया तो महाप्रभु गए एक बार और गए तो देखा अरे तो महाप्रभु ने जाकर उस बालक के मुंह में अपने पाव का अंगूठा दे दिया खड़े खड़े जैसे अंगूठा दे दिया वो बालक श्लोका बोलने लगा अब वो बालक महाप्रभु की वो विशेष कृपा है जिसके द्वारा आगे चलकर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की उसमें से उनका जो प्रमुख ग्रंथ है हाँ एक है जिसको हम बोलते हैं गौरा गणोदेश दीपिका कि गौरांग महाप्रभु के जो भक्त कृष्ण लीला में कौन कौन हैं उन सबका उन्होंने चर्चा किया है और चैतन्य चंद्रोदय नाटक उन्होंने लिखा है चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है क्योंकि राजा प्रताप रुद्र ने कहा था अरे कवि कर्णपुर आप महाप्रभु का बारे में लिखो उनका चरित्र का वर्णन करो तो उन्होंने और भी कई सारे ग्रंथ लिखे तो ऐसे कवि कर्णपुर अपने ग्रंथ में श्रीवास पंडित का और उनकी जो भतीजी है नारायणी और उनके परिवार का पूरा वर्णन करते हैं उसमें वो कहते हैं श्रीवास पंडित धीमान यह पुराहा नारद मुनि कि ये जो श्रीवास ठाकुर है ये साक्षात नारद मुनि है एक बार एक सन्यासी लेक्चर दे रहे थे हम तिरुपति में थे तो उसमें वो कहते हैं कि देखो चैतन्य लीला की गरी गरिमा को देखो कि ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ ऐसी है कि जिसमें नारद मुनि जो पिछले लीला में ब्रह्मचारी थे वो महाप्रभु की लीला में गृहस्थ बन के आ गए मतलब उन्होंने अपने आश्रम आदि का विचार नहीं किया है सबने सबको छोड़ छाड़ के हाँ महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए क्या बने हैं सब कुछ छोड़ के अपना वर्ण आश्रम सब छोड़ के महाप्रभु की सेवा में आ गए तो ये उनकी शरणागति है तो ऐसे नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं जिनका प्राकट्य सिलहट में हुआ था सिलहट ये सिटी है बांग्लादेश आप जाते हो मैं पाँच छः साल पहले गया था शिवास ठाकुर का जन्म जा हुआ था बांग्लादेश में तो आज भी वो बहुत ही सुंदर स्थान है नदी के किनारे शिवास ठाकुर का और वो इसकॉन उसको मेंटेन करता है उस स्थान को लेकिन जो वो लैंड है मैं पूरे दिन वहाँ था उस लैंड के आसपास सारे मुस्लिम रहते हैं और वो लोग बहुत बदमाश हैं वो सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस मंदिर को ख़त्म करें और लैंड को अपना करें तो भक्त लोग वहाँ भजन करते तो बीच बीच में वो लोग अंडे फेंक के मारते हैं उनको और बहुत तंग करते हैं तो वहाँ के भक्त लोग कह रहे थे कि प्रभु प्रार्थना करो कि ये जो स्थान है ये हमेशा बना रहे हमारे पास तो ऐसे स्थान में शिवा ठाकुर का प्राकृत्य हुआ था सिलेट में और जब चैतन्य महाप्रभु का यहाँ प्राकृत्य हुआ या उसके पूर्व श्रीवास ठाकुर ने अपना जन्मस्थली को छोड़ा और अपने जो भाई हैं उनके पिता का नाम था जलधर जलधर पंडित तो वो पांच भाई थे उनमें से ये चारों नवद्विप आ गए, एक जो उनके सबसे बड़े भ्राता थे नलेला पंडित वो उदरी रहे और उनके साथ श्री राम पंडित श्रीपति और एक है श्रीनिधि श्रीनिधि का दूसरा नाम है श्रीकांत तो ये अपने चारों भाइयों के साथ नवद्वीप आते हैं और नवद्वीप आकर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पूर्व ही हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करते हैं ऐसे नहीं था कि महाप्रभु आए तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुरू हुआ बल्कि ये जो नाम संकीर्तन है ये श्रीवास ठाकुर अपने घर में प्रतिदिन करते थे अपने अन्य तीन भ्राताओं को लेकर और थोड़े बहुत जो नवोद्वीप के भक्तगण थे उन सब को लेकर ये लोग क्या करते थे कीर्तन किया करते थे तो ऐसे श्रीवास पंडित निरंतर भगवत कीर्तन में आसक्त थे क्योंकि पूर्व समय में कौन थे नारद और नारद मुनि बिना राधिका रमन नाम है नारद मुनि नाम के बिना नहीं रह सकते जैसे हम लोग प्रसाद के बिना नहीं रह सकते प्रसाद ही हमारा जीवन और प्राण है तो उसी प्रकार से नारद मुनि किसके बिना नहीं रह सकते भगवान नाम कीर्तन के बिना नहीं रह सकते क्योंकि उनको बिना भगवान कृष्ण ने दी है जो वो लेके घूमते हैं वो किसने प्रदान की है भागवतम के प्रथम स्कन में उस विना का वर्णन आता है आ कि देवतम भगवान ने उनको वो विना प्रदान की है उस विना के ऊपर भगवत कीर्तन करते और भ्रमण करते हैं तो वही नाम के प्रति उनका जो अनुराग है वो चैतन्य लीला में प्रकट होता है और महाप्रभु चैतन्य प्रकट होने के पूर्व ही वो हरि नाम का उच्चारण अपने घर में किया करते थे इतना कीर्तन करते थे इतना कीर्तन करते थे कि जो आसपास के लोग हैं बहुत गालियाँ बकते थे उनको सारे जो पाशंडी हैं नास्तिक लोग हैं स्मार्थ ब्राह्मण हैं वो सब कहते थे कि इस श्रीवासे को क्या हो गया है हाँ ये निरंतर कीर्तन करता रहता है इसने हमारा जीना हराम किया है रात्रि में देखो तब भी कीर्तन करता है अपने भाइयों को लेकर दिन में भी कीर्तन करता है कहते इसको कुछ काम धंधा नहीं है या ऐसा चिल्लाते रहेगा तो इससे क्या पेट भरेगा इसका कहते चातुर्मास आया भगवान का सोने का समय होता है चार महीने में देखो भगवान भी कमाल के हैं चार महीने स्लिप हार तो महीने भगवान सोते हैं कहते ये और इसके भाई वो भगवान को भी सोने नहीं देते हैं। वो धीरे आवाज़ में कीर्तन करना चाहिए ना घर में किसी को सुनाई ना दे हाँ तो कहते कि ये इतना जोर शोर से कीर्तन कर रहे हैं एक दिन हम सब लोग इसकी पिटाई करेंगे और हम सब लोग जो मुल्क का अधिपति है जो यहाँ का शासन करता है उसके पास जाएंगे इसकी कंप्लेन करेंगे फिर राजा के लोग आएंगे और इसको इसके भाइयों के साथ खींच के ले जाएंगे और इतना ही नहीं इसको लेकर जल उसमें डालेंगे जेल में और इसके घर को भी तोड़कर गंगा में फेंक देंगे ऐसे खींचते हुए तो इस प्रकार से सब लोग शिवास ठाकुर की बहुत उनके बारे में बहुत कुछ बोला करते थे और शिवराज ठाकुर को थोड़ा भय भी एक बार हृदय में आ गया था कि वास्तव में ये मुस्लिम शासक शासकगण आए और मेरा घर परिवार इन सब सबको उद्धवस्त कर दे तो मैं किस प्रकार से भगवान का गुणगान करूँगा तो एक प्रकार का हल्का भय उनके हृदय में आया था और ये भय को किसने पहचाना था चैतन्य महाप्रभु ने इसको इस भय को उन्होंने पहचाना था तो बल्कि ऐसे निरंतर कीर्तन करते थे और भक्त लोग उनके पास आते थे तो नवद्वीप की स्थिति तो बहुत ही बुरी थी हाँ जैसे अभी कलयुग है नवद्वीप में कोई व्यक्ति हरि नाम नहीं लेता था जो गीता भागवत पढ़ते थे वो कभी आचरण नहीं करते थे और कृष्ण के नामों का उच्चारण नहीं करते थे केवल नाम के लिए पढ़ा करते थे नाम के लिए कथा करते थे रेयरली जो कभी-कभी स्नान करते हुए गोविंद कहा करता था, कहा करता करता था था बस बहुत रेयरली तो ऐसे नवद्वीप में सारे लोग भौतिक भोग के कार्य में लगे थे एक एक गंगा के घाट में करोड़ों करोड़ों लोग स्नान करते थे इतनी जनसंख्या थी नवद्वीप की और पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ शास्त्र अध्ययन करने के लिए आते थे तो ऐसा जो नवद्वीप था वो सदैव भरा रहता था लेकिन एक चीज की कमी थी कोई नाम संकीर्तन नहीं केवल ऐसे गिने चुने भक्तों को छोड़कर तो सारे भक्त बड़े चिंतित थे और वो सोचते थे कि कब वो दिन आएगा जब नवद्वीप के लोग हरि हरि का उच्चारण करेंगे कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे और उसमें भी ये निमाय पंडित का जन्म हो गया जन्म में तो सही चंद्र ग्रहण के समय भगवान चैतन्य का प्राकट्य हुआ वो अपने साथ नाम संकीर्तन को लाए और जैसे जिस इवनिंग में महाप्रभु प्रकट हो गए उस में सारा नवदीप गंगा में स्नान करने के लिए बाहर निकला था वृद्ध बालक सभी लोग और गंगा में स्नान करते करते सभी लोग हरी हरी हरी हरी का उच्चारण किया करते थे तो सब लोग नाम संकीर्तन कर रहे थे तो महाप्रभु आनंदित हो गए कहा अरे पूरे नवद्वीप के लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं नाम संकीर्तन के द्वारा और फिर हम सुनते हैं कि महाप्रभु जब छोटे बच्चे ही थे तो बालक बाल्यावस्था में वो रोते थे और श्रीया उनको गोद में लेकर कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे तो बालक शांत हो जाता था तो ऐसे महाप्रभु बाल्यावस्था में ठीक है नाम आदि किया लेकिन थोड़े से बड़े हो गए गंगा के स्कूल में जाने लगे चैतन्य भागवत में एक ही व्यक्ति को ऐसा वर्णन आया है कि एक ही व्यक्ति पूरे गौर लीला में महाभाग्यवान है तो वृंदावन दास व्यक्ति जो महाभाग्यवान है गौरलीला में तो वो कहते हैं गंगा दास वो चैतन्य महाप्रभु के टीचर थे कि जो सारे जगत के गुरु हैं वो जाकर जिस व्यक्ति के पास जाकर पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते कि वो एक व्यक्ति है जो महाभाग्यवान है तो ऐसे उनसे पढ़ा पढ़ा करते थे इतने पढ़ने लगे इतने पढ़ने लगे कि वो अपने टीचर को ही पढ़ाने लगे हैं हाँ इसलिए तो वो निमाय पंडित निमाय पंडित के रूप में इतने बड़े हो गए और सब लोग चैतन्य महाप्रभु से डरा करते थे कोई भी कितना बड़ा प्रवीण हो चतुर्वेदी त्रिवेदी भट्टाचार्य कितने बड़े-बड़े उपाधिया धारण किए हुए न्याय शास्त्र आदि में प्रवीण संस्कृत उसका व्याकरण उसकी अलग अलग शाखाए इसमें कोई भी कितना विद्वान क्यों ना हो वो निमाय पंडित सामने से आ रहा है देखा तो डर जाते थे और महाप्रभु को ना सबसे अच्छा आनंद आता था चैलेंज करना किसी को चैलेंज करने में वो आनंदित हो जाते थे कि किसी के साथ डिबेट करूँ न्याय आदि पर शास्त्रों पर विधवता दिखाने चाहते थे तो महाप्रभु का जो ये पांडित्य विलास है विलासकार होता है लीलाएँ तो ऐसा जो पांडित्य विलास है उसमें उन्होंने विद्या का आस्वादन किया और ऐसे ही महाप्रभु जानते थे कि नवद्वीप में जो भक्त लोग हैं वो बहुत दुखी है लेकिन अभी ये खुद भक्त नहीं थे तो निमाय ने निमाइने कोई भी उनके सामने आता था तो सबसे ज्यादा वो दो लोगों को तंग करते थे एक थे गदाधर पंडित और दूसरे थे मुरारी आ, मुकुंद इन सबको गदाधर पंडित तो सबसे हमबल पर्सनालिटी वहां महाप्रभु ये निमाय पंडित चलते थे गदाधर सामने आ रहे तो गदाधर झुक जाते थे वैसे ही वो राधा रानी है और गदाधर को पूछा करते थे कोई भी प्रश्न गदाधर भी बहुत पंडित थे तो गदाधर उत्तर देते थे लेकिन फिर भी गदाधर को भी हराते थे तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु पूरे नवद्वीप में उन्होंने भ्रमण किया और कभी निमाय पंडित को आप अकेले चलते हुए नहीं देखेंगे सदैव उनके इस तरफ चार पांच लोग इस तरफ चार पांच स्टूडेंट्स होते जैसे कोई हीरो होता है ना जो चलता है तो पूरे ज्ञान के साथ चलता है प्रभुपात कहते थे मैं भी अपने स्कूल डेज में लीडर था मैं भी चलता था तो चार पांच स्टूडेंट्स मेरे साथ हुआ करते थे और ये स्वाभाविक है प्रभुपात ने कहा मैं बचपन से ये लीडरशिप के गुण रहा है मेरा जहां जहाँ गया मैं हमेशा लीडर ही रहा तो तो पूरे विश्व के लीडर है तो वैसे जो निमाई पंडित है वो भी नवद्वीप में लीडर थे स्टूडेंट्स उनके साथ चला करते थे और सबकी धजिया उड़ा देते थे लेकिन एक दिन एक दिन क्या हो गया सामने से श्रीवास पंडित आ गए श्रीवास पंडित आए तो देखा कि श्रीवास पंडित ने उनको देखा कि बड़े ऐसे सीना तान के चल रहा है यह निमाई स्टूडेंट्स को लेकर और उसके आंखों में बहुत घमंड है दूसरों को हराने के लिए बहुत लवल है तो श्रीवास पंडित कहते अरे उद्धट शुरोमी मतलब शुरोमणी का मतलब होता है हेड कि लोगों में सबसे बड़े व्यक्ति हाँ, तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल घमंड व्यक्ति के जैसा है हाँ, तो वो उनको कहते हैं हे न कर कृष्ण जगन नाथेर नंदन हाँ हाँ, तो रत छाड़ी अन्य मन तो बल्कि तो चैतन्य महाप्रभु के लिए शिवास पंडिती नहीं बल्कि नवदेव के जितने भक्त थे वो हमेशा प्रार्थना करते थे कि ये बहुत ही उद्धट व्यक्ति है इसके लिए हे कृष्ण अब ऐसी कृपा करो कि ये सब जगह से इसका मन हट जाए और आप में इसका मन लगे और भक्त लोग ये भी कहते थे कि ये यदि भक्त बन जाएगा तो मैं पूरा जीवन इस व्यक्ति के साथ रहूंगा और केवल इसी का ही संग करूंगा क्योंकि यदि इसने कृष्ण की शरण ग्रहण की हां तो ये कृष्ण के प्रेम में सदैव उन्मत्त रहेगा तो इस प्रकार से सारे भक्त उनके लिए प्रार्थना करते थे और चैतन्य महाप्रभु भी भक्तों को प्रति आय से झुक कर बोला करते थे भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करी भक्त आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति आय महाप्रभु जानते थे कि भक्तों के आशीर्वाद से ही कृष्ण में भक्ति हो सकती है तो इसलिए एक दिन शिवास ठाकुर को जब उन्होंने देखा शिवास ठाकुर सामने से आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु को देखा शिवास ठाकुर ने कि आज तो इसने कृष्ण के जैसे वस्त्र पहने हैं एक तो ये बहुत उद्धट है और इसने कृष्ण के जैसे पिताम्बर पहना है राजा जैसा वेश धारण किया है और टर्बन ऊपर पहना है साथ में कई बच्चों को लेकर चल रहा है हाथ में एक पुस्तक पकड़ी हुई है और श्रीवास उनके सामने खड़े थे ऐसी स्थिति में और जैसे श्रीवास को देखा चैतन्य महाप्रभु के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था जैसे शिवास पंडित को देखा चैतन्य महाप्रभु झुककर उनके सामने प्रणाम करते नि जो निमाई नवदीप में किसी के सामने नहीं झुकता था वो निमाई शुरुआत के दिनों में सबसे पहले किसके सामने झुकते हैं शिवास पंडित के सामने और जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो शिवास पंडित कहते चिरंजीव भो तुम्हें लंबी आयु प्राप्त हो जाए और उन्होंने तब कहा कि हे उद्धट छुड़ा मनी उद्धटों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति तुम कहा जा रहे हो श्रीवास पंडित ने पूछा कि कहा तुम घूम रहे हो तो चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित कुछ बोले नहीं हाँ फिर श्रीवास ठाकुर ने कहा हे निमाय मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनो उन्होंने कहा कृष्ण ना भजिया काल की कार्य गुआ रात्रि निरवधि पढ़ाओ तुम कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हो अपना समय क्यों गवा रहे हो इस भौतिक विद्याओं में हाँ इस भौतिक विद्या का अध्ययन करके तुम क्यों नहीं कृष्ण का भजन करते हो पढ़े कहने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे से यदि नहीं लि विद्या करे श्रीवास ठाकुर ने कहा हे निमा तुम बताओ क्यों पढ़ाई करनी चाहिए तो पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए कि जिसके द्वारा व्यक्ति कृष्ण को जान सके और तुम तो पढ़ाई कर रहे हो कृष्ण को जानने के लिए नहीं दूसरों को पराजित करने के लिए दूसरों को डिफिट करके आपने आपको स्थापित करने के लिए कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूं आ? तो पढ़ाई इस चीज के लिए नहीं है ये निमाय पढ़ाई करो कृष्ण का भजन करने के लिए कृष्ण को जानने के लिए और अपना समय मत गवाओ कृष्ण का भजन करना शुरू करो तो ये सुनकर निमाय पंडित हंसने लगते हैं और निमाय पंडित बहुत अच्छी बात बोलते हैं श्रीवास ठाकुर के बारे में निमाय पंडित कहते हैं यहाँ कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं हाँसी बोले महाप्रभु सुना पंडित तुम कृपा से हाय बने तो निमाय पंडित हंसने लगे कि अरे पंडित सुना पंडित यह भी पंडित थे और बोलने वाले शिवाज भी क्या थे पंडित थे उन्होंने कहा हंसते हुए चैतन्य महाप्रभु बोले हे पंडित आप सुनो कि से ही तुमारा निश्चित हाँ जो आप कह रहे हो ना कृष्ण का भजन व्यक्ति करेगा हा या कृष्ण की प्राप्ति किसे होगी हाँ तो वो होगा केवल एक ही चीज से आप जैसे भक्त की कृपा होगी तो क्या होगा मेरा भजन शुरू हो जाएगा मेरी भजन में तीव्रता आ जाएगी या मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा ऐसा बोलकर निमाय पंडित हसते हुए अपने स्टूडेंट्स के साथ गीता गंगा के तट पर जाते हैं तो वहां चैतन्य महाप्रभु ये स्थापित करते हैं तोमार कृपाय से ही है बे कि चैतन्य श्रीवास पंडित की कृपा से ही ये संभव है कि भगवत भक्ति हम उचित ढंग से कर सकते हैं या हमारे भगवत भजन में तीव्रता आ सकती है या हम चैतन्य महाप्रभु की जो असीम कृपा है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसे देखते हैं चैतन्य लीला में कि चैतन्य महाप्रभु जब गया में गए थे अपने पिता का पिंडदान करने के लिए और वहाँ भगवान विष्णु के चरण कमल उन्होंने देखे वह भगवान विष्णु के एक चरण कमल है गया असुर को मारने के बाद भगवान के वहाँ चरण कमल स्थापित हो जाते हैं और उसको एक पदी कहा जाता है भगवान के सब जगह दो चरण आपको दिखाई देंगे किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हो लेकिन गया में जाओगे तो एक ऐसा घेरा बना हुआ है और वहाँ भगवान के एक चरण कमल है विष्णु के डायरेक्ट चरण कमल है तो चैतन्य महाप्रभु जब गए वहाँ नवद्वीप से और ये निमाय पंडित थे लेकिन जैसे वहा गए और वहां उस दिन ईश्वरपुरी भी दर्शन करने के लिए उस मंदिर में खड़े थे और ये निमाय भी वहां पहुंचे थे उन्होंने ईश्वर ईश्वरपुरी को देखा नहीं था गए और वो चरण को जैसे ही देखा ना बल्कि साथ में जितने पंडा लोग खड़े थे वो हर पंडा चरणों के बारे में बोल रहा था कि देखो देखो इन चरणों को जिस चरणों से गंगा निकलती है देखो देखो इन चरणों को जिनको शिवजी अपने सर में धारण करते हैं सारे देवतागण उनकी सेवा में लगे रहते हैं ऐसे चरणों की इतनी महिमा बोल रहे थे निमाय ने पहली बार कोई स्पिरिचुअल टॉक सुना था चरणों के बारे में और जैसे सुना और साथ में भगवान विष्णु के चरण देखे तो क्या हो गया अविरल नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे और इतने बहने लगे कि वो अपने आप को बहुत तुच्छ मानने लगे और साथ ही ऐसे खड़े हुए देखा ईश्वरपुरी क्योंकि ईश्वरपुरी को वो नवद्वीप में मिले थे और ईश्वरपुरी के शरणागत होते हैं उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं और निमाय पंडित वापस नवद्वीप आते हैं तो जब गए थे तो सारा नवद्वीप जानता था कि यह बहुत घमंडी व्यक्ति है बहुत उद्धट है जिसको आपकी विद्या अपने विद्या का बहुत घमंड जैसे निमाय वापस आए तो सची माता और नवद्वीप के कई लोग उनके स्वागत के लिए नवद्वीप के उस बॉर्डर में खड़े हो गए और उनका स्वागत करके उनको घर में लाए घर में लाए तो निमाई पंडित बहुत ही विनम्र हो गए थे इतने अधिक विनम्र कि उसकी कोई सीमा नहीं है आते ही सबके चरणों में गिर रहे थे और बहुत विनयपूर्ण वचन वो बोल रहे थे हाँ विद्या विनय संपन्न है, कि विद्या की शोभा क्या है जब व्यक्ति के पास विनम्रता का भाव हो और हमारे संप्रदाय में सबसे प्रमुख विनम्रता को स्थापित किया गया है तो चैतन्य महाप्रभु बहुत विनम्रता पूर्ण बातें बोल रहे थे और बात बोलते बोलते वहां श्रीवास ठाकुर का एक भाई था श्रीराम पंडित और उनको सब बोल दिया कि मैं कैसे वहां गया वहां चरणों का दर्शन किया ये हो गया वो हो गया पूरी गया यात्रा का वृतांत बताया और कहने लगे मतलब कृष्ण का स्मरण करते करते महाप्रभु रोते थे और कहते थे आगे मैं क्या बताऊ मेरे हृदय में बहुत कुछ है आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ अपना हृदय आप सब भक्तों के सामने मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ लेकिन एकांत में मैं कल सुबह शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में आऊंगा और उसके घर में आप लोग भी आओ वहा आप आओगे तो मैं अपना हृदय आपके सामने खोलूंगा बहुत कुछ बातें बताऊंगा कृष्ण के बारे में तो ये सब पंडित ने सुना और महाप्रभु ने कहा तुम जरूर आना हा? तो ये बोल के सारे भक्त चले जाते श्री राम पंडित भी दूसरे दिन सुबह क्योंकि नवद्वीप में एक ऐसा पेड़ था जिसमें पूरे साल पुष्पा आते थे नवद्वीप में कोई और पेड़ ऐसा नहीं था और वो पेड़ किसके आंगन में था श्रीवास ठाकुर के आंगन में कुंद कुंद वृक्ष था जिसमें वो जो वृक्ष था नवद्वीप में सारे भक्त स्नान करने के पश्चात जो जो डिवोटिस थे वो सारे श्रीवास ठाकुर के आंगन में आते थे पुष्प चयन करने के लिए और पुष्प चयन करते करते सारे बातें करते थे बल्कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वो साधारण वृक्ष नहीं था वो साक्षात कल्पतरु था डिजायर ट्री हाँ वो सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला था तो बहुत सारे भक्त आए सुबह उस एक वृक्ष का पुष्प चयन कर रहे कर रहे थे कितने भी चयन करो तुरंत ऐसे पुष्प निकल आते थे बाहर भक्त लोग फूल लेते रहते थे अपने विग्रह की पूजा के लिए तो ऐसे बहुत सारे भक्त आए और उसमें बीच में शिवाज ठाकुर भी घर से बाहर अपने डेटिस की सेवा के लिए उनके घर में बहुत शालीग्राम शिलाए है तो उनकी सेवा के लिए पुष्प चयन करने के लिए बाहर आंगन में आए और वहां सब भक्त बातें कर रहे थे तो उस समय एक भक्त हंसते हुए ऐसे हंसते हुए आया सबने पूछा अरे तुम इतना हंसते हुए क्यों आए हो हर समय तुम्हें नॉर्मल देखा हमने लेकिन आज नॉर्मल नहीं लग रहे हो हंसते हुए आए हो बहुत खुश हो तो वो श्री राम पंडित कहते हैं परम अद्भुत कथा महाअस निमाय पंडित परम वैष्णव कहते इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि पूरे नवद्वीप में ये न्यूज फैली है और एक बहुत अद्भुत घटना घटी है अभी कि जो हम सब ने सोचा भी नहीं था ये जो निमाय पंडित जो अपने पांडित्य का उसको इतना गर्व था सबको पराजित करते हुए नवद्वीप में भ्रमण करता था वो निमा पंडित क्या बन गया अभी परम वैष्णव साधारण वैष्णव नहीं कैसा वैष्णव परम वैष्णव इतना महान वैष्णव हो गया है तो और उन्होंने कहा कि इसकी विनम्रता का मैं क्या वर्णन करूं आ? बहुत अधिक वो विनम्र हो गए है इस संसार में हर एक व्यक्ति आदर पाने की बहुत लालसा रखता है मान सम्मान के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है आ, लड़ाई झगड़े भी कर लेता है आ, और ये मान सम्मान पाने की जो आदत लग जाती है तो वह व्यक्ति का विनाश कर देती है ये घटना आती है कि एक बहुत ही सरल व्यक्ति था साधु वो अपना कुटिया में रहता था और वो कुटिया से बाहर नहीं आता था कभी आता था तो साल में एक दिन बाहर आता था साल में कितनी बार एक बार तो पूरे जो गांव के लोग थे आसपास के वो लोग उनके लिए खान पान फूल मूल कंद जो भी है वो उस गुफा के गुफा थी गुफा के द्वार पर रखा करते थे और ये द्वार में से वो अंदर आंधेरा था तो यह द्वार में से खाने की चीजें लेता था अपना उधर निर्वाह करता था और फिर साल में एक दिन जो होता था एक दिन बाहर आता था तो, तो पूरा जनमानस उनको देखने के लिए दौड़ पड़ता था और वो विशेष साधु है साधु का दर्शन तुम्हारा दर्शन है हाँ हम पवित्र हो जाते हैं उनके दर्शन से तो पूरा बहुत सारे लोग आते थे और इसको भी बहुत आनंद होता था कि लोग इतना मेरे लिए मेरा सम्मान करते हैं मुझे इतने दंडवत मारते हैं मेरी प्रशंसा करते कहते क्या साधु है साल में क्यों एक बार बाहर आता है निरंतर भजन करता रहता है अपनी गुफा में उनका आशीर्वाद चाहिए ये चाहिए वो चाहिए बहुत लोग उनकी वाहवाह करते थे तो एक बार क्या हो गया एक साल एक साल क्या घटना हुए टू हाँ, 2019 नाइनटीन की शुरुआत में हाँ, मानो फर्स्ट जनवरी में बाहर आता हूँ तो अभी 31 दिसंबर में उसने अंदर बहुत लड्डू फूट रहे थे हाँ कि अभी कल का दिन है कल मैं बाहर जाऊंगा लोग बड़ी प्रशंसा करेंगे वाह वाह करेंगे और ये आ गया बाहर आया तो देखा अरे बाकी इतने साल तो हमेशा लोग बाहर होते थे मेरे नाम का जय जयकार करते थे आया तो देखा एक भी व्यक्ति नहीं है एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था उसने सोचा अच्छा मैं अभी गुफा के द्वार में हो थोड़ा सा और बाहर जाता हूं हाँ तो बाहर गया अच्छा अरे टाइम सही है कि नहीं और या तो गलत दिन में तो नहीं मैं आया बल्कि वो ये था आ, वो कहता है मैं जाता हूँ चेक करता हूँ अंदर वो क्या करता था अपनी गुफा में आ, मार्किंग करता था डेज हाँ कि इतने दिन हो गए इतने दिन हो गए इतने दिन हो गए इतने दिन हो गए इस दिन बाहर निकलना है तो ऐसे मार, कहते मार्किंग चेक करके आता हो सारे गए सारे मार्किंग चेक किए कहते नहीं आज का ही दिन था बाहर आया तो कोई नहीं सोचा शायद लोग अभी दूर होंगे अभी इतना दूर से आते गाँव थोड़ा दूर है तो थोड़ा और बाहर गया थोड़ा आगे गया कहते देखता हूं यहाँ से तो कहते नहीं दूर से आ रहे होंगे अभी बहुत दूर होंगे तो एक उसकी गुफा के सामने एक ट्री था तो ट्री की कहते ना अभी क्या करता हूँ पेड़ के ऊपर चढ़ के देखता हूं तो पहले टहने पर चढ़ा कहते यहाँ से और दिख रहे लोग दिखने रहे आप सोचो कितनी आदत मतलब व्यक्ति जो भूखा हो जाता है मान सम्मान आदर आदि के लिए तो उसका जीवन नष्ट होने के लिए टाइम नहीं लगता है तो ये फिर पहले टहने दूसरी तीसरी पूरा ऊपर सबसे ऊपर में चढ़ गया चढ़ के से एक हाथ से टहने पकड़ के देख रहा था कि कहा तक पहुंचे लोग क्योंकि अंदर क्या भावना है मान सम्मान की अभिलाषा है और ये सोच रहा था अभी कहाँ तक पहुंचे कहां तक पहुंचे ऐसा विचार करते करते वहां से गिर पड़ता है नष्ट हो जाता है तो भक्त लोग कहते हैं इस प्रकार से जो जीव है सदैव इस संसार में तुच्छ शरीर प्राप्त करता है उसके पास 20-30 साल जीने के लिए है लेकिन फिर भी इसके चंगुल में वो पड़ा हुआ है आ? लेकिन यदि वो विनम्रता का जीवन जीता है तो क्या कर सकता है वो कीर्तनिया या सदाहि तो महाप्रभु जैसे भक्त बनते हैं और पहला लक्षण महाप्रभु ने यह प्रकट किया विनम्रता सब भक्तों के चरणों में इस प्रकार की भावना उन्होंने रखी और उन्होंने जब उन्होंने ये जब कहा श्रीराम पंडित ने उन भक्तों को कि वो इतने विनम्र हो गए हैं हाँ तो श्रीवास पंडित बहुत आनंदित हो जाते हैं वो कहते कि गोत्र बाड़ाउन कृष्ण अमा सभा श्रीवास पंडित ने कहा कि कृष्ण हम सब पर कृपा करें कि इसी प्रकार से हमारे भक्तों की संख्या बढ़नी चाहिए श्रीवास ठाकुर को आनंद कब आता था जब भक्तों की संख्या बढ़ती है क्योंकि वो भक्तों के लीडर है गौर भक्ता वृंद वृंद मींस ग्रुप तो इतने ग्रुप के वो मुखिया है तो अभी नवदीप में एक भक्त बन गया कौन भक्त बन गया निमाई पंडित अभी उसने कहा यह हमारे वंश को बढ़ाएगा यह ऐसा भक्त बन गया है कि यह आने वाले सारे वंश को या भक्तों को ये बढ़ाएगा तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से बहुत अधिक अपने भक्ति को प्रकट कर रहे थे और पागल की भांति नाचते थे गाते थे और कोई भी भक्त देखता था उसके चरणों की धूली लेते थे और कभी कभी भक्त लोग बहुत दुखी नजर आते थे उनको तो कभी कभी देखते थे कि भक्त लोग बहुत दुखी है क्योंकि उनको जो अभक्त लोग हैं नास्तिक आदि है वो भक्तों को बहुत तंग कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे चिल्लाते थे निमाए हाँ संहारी मोहमोई मैं उनका नाश करूंगा मैं उनका नाश करूंगा हाँ? और मैं वही व्यक्ति हूँ वही व्यक्ति हूँ मानो वो अपने को नरसिम्हा समझ रहे हो तो ऐसे ऐसे बोल बोल के कभी घर में प्रवेश करते ना तो वो अपनी पत्नी को देखते लक्ष्मी प्रिया को और उसको ही मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं क्योंकि वो किसकी भावना में रहते भगवान की भावना में कि मैं मारूंगा उन सबको मारूंगा एक एक को नहीं छोड़ूंगा नास्तिकों को जो मेरे भक्तों को तंग करते हैं ऐसे बोलते बोलते एक दिन घर में घुसे सामने लक्ष्मी प्रिया देखी अपनी पत्नी दंडा लिया उसके पीछे भागे वो आ, आ बीच में हे पुत्र, हे पुत्र पुत्र ये आपकी भारिया है आपकी भारिया है तो वह वर्णन आता है कि लक्ष्मी प्रिया अपने पति के सामने आने में हमेशा डरते थे दरवाजे में खड़ी हो जाती थी कोने में और कभी कभी सची माता कहती थी इनको प्रसादम का प्लेट लेके जाओ मैं नहीं ये कभी कभी भी मार सकते हैं मुझे मतलब पंडित सदैव कृष्ण प्रेम के आवेश में रहते थे थे थे रोते थे, उनको मूर्छित होकर गिर पड़ते थे तो सची माता ने सोचा कि इसको कोई बीमारी हो गई है व्याधि हो गई है तो सची माता एक दिन बहुत रोने लगी कि कैसे मैं दुर्भाग्यशालिनी स्त्री हो कि मेरा इतना अच्छा पति था जगन्नाथ मिश्र भगवान उनको भी ले गए फिर उनके पश्चात मेरा पुत्र था विश्व उनको भी भगवान ले गए अभी एक ही बेटा बचा है ये विश्वम उसकी भी ऐसी दशा कर दी है हाँ कैसे मैं जीवन यापन करू और कभी कभी कहती है कि इसको क्या हो जाता है हाँ इसकी मती को क्या हो गया है कभी कभी ये निमाई पागल अवस्था में मतलब कृष्ण प्रेम में पागल थे कभी कभी पेड़ के ऊपर जाकर दिन भर बैठा करते थे सची माता नीचे नीचे नीचे आ आओ, निछे आओ, पेड़ से उतरते नहीं थे तो ऐसी उनकी हालत देखी कभी कभी निमाई पंडित अपने दांतों को ऐसा टकटक ऐसे बजाते रहते थे पूरे दिन कभी कभी ताल ठोकते थे मानो किसी को बुला रहे पहलवान की तरह कि आओ मुझसे खेलने के लिए कभी पृथ्वी में लोटपोट हो जाते थे तो जब बाकी नवद्वीप के लोगों ने देखा निमाई की ऐसी स्थिति गया से वापस आने के बाद सबने बोला इसको वायु रोग हो गया है क्योंकि सारी बीमारियों का कारण वायु है आ, हमारे शरीर में कई प्रकार के वायु है पंच प्राण कहते ना हम पांच प्रकार के प्राणों में आत्मा तैरता है ऐसे नहीं कि वो हृदय के साथ फिट हो गया है स्क्रू लगा के ऐसा नहीं है प्राणों में वो तैर रहा है और इसलिए तो बड़े बड़े योगी प्राणों पर कंट्रोल करके मूर्धनी अपने यहाँ से उसको कहा बाहर कर देते हैं तो इस प्रकार से सबने कहा कि इसके शरीर के जो प्राण वायु है वो खराब हो गई है वायु रोग हो गया पुरानी वायु वापस आ गई है इसके शरीर में इसके लिए इसको सची माता क्या करो नारियल पानी बहुत पिलाया करो इसको उससे इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी अभी डाब की कोई कमी है वहां मायापुर में नारियल पानी सची माता ने शुरू कर दिया नारियल पानी पिलाते जा रहे थे पिलाते जा रही थी तो लेकिन देखा कुछ काम नहीं कर रहा है नारियल पानी भी कई लोग कहने लगे कि इसको तेल से मसाज करो और विशेष आयुर्वेदिक तेल शिवघ्रत हाँ जो तेल है उसके द्वारा इसके सर की रोज मसाज करो और इसको पूरा उस तेल से स्नान कराओ मालिश कराकर तो सची माता बहुत चिंता में थी तो सची माता कभी कभी भक्तों के पास भेजती थी किसी को कि मेरे बालक को क्या हो गया है हाँ उसके लिए आ, क्या उपाय करना चाहिए उसके लिए वो भक्तों के पास भेजा करते थे तो एक दिन जब ऐसी स्थिति में थे निमाय पंडित तो एक दिन चैतन्य महा शिवास ठाकुर उनके घर में आ जाते हैं और चैतन्य भागवत में लिखा गया है एक दिन अकेला तथा शिवास पंडित उठी नमस्कार अ प्रभु कैला सभाहित तो एक दिन शिवास पंडित उनके घर गए तो महाप्रभु इस प्रकार की अवस्था में थे तो निमाय उठते हैं और शिवास पंडित को प्रणाम करते हैं आ? भक्त दे की प्रभुर बाड़ील भक्तिभाव रोमहर्षा श्रुपात कंपा अनुराग तो जैसे निमाय पंडित भक्त को देखते थे तो सारे भक्ति के विकार उनके हृदय में आया करते थे तुलसी रे आछिला करित प्रदक्षिणे भक्त दे की प्रभु मूर्छा पाई ला तखने तो वो आए उन्होंने तुलसी की प्रदक्षिणा के शिवास पंडित को देखकर देख कर, आ, वो मूर्छित हो जाते हैं और सारे भक्ति योग के जो दिव्य लक्षण हैं वो प्रकट करते हैं इन सारे लक्षणों को, को शिवास पंडित ने देखा कि निमाई के शरीर में साधारण लक्षण नहीं है हाँ कि ये दिव्य लक्षणों को प्रकट कर रहा है तो सची माता कहती कि सब लोग कह रहे इसको बीमारी हो गई है पागल हो गया है इसको डॉक्टर को दिखाओ तो श्रीवास पंडित कहते सची माता ऐसे नहीं है तो निमाई दशा में आए और निमाई पंडित भी सुन रहे थे कि ये श्रीवास ठाकुर क्या बोल रहे हैं मेरी ये जो बीमारी लोग बोल रहे हैं मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये सारे लक्षण किसके है कृष्ण प्रेम के सारे लक्षण में प्रकट कर रहा हूं और कोई पहचान नहीं पा रहा है सब लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, सब लोग कह रहे बीमार है तो अभी सुनना चाह रहे थे टॉप मोस्ट डिवोटी नवद्वीप का श्रीवास पंडित के मुख से कि ये श्रीवास पंडित क्या कमेंट करता है क्या बोलता है मेरे बारे में तो श्रीवास पंडित ने सब उन सारी चीजें देखी और चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों को पकड़ते है पंडित के और श्रीवास पंडित कहते हैं पंडित तुमारा चित्ते की लय आमारे हा हसी बले शिवास पंडित ताहा तो शिवास पंडित हंसने लगे कहते जैसा वायु तुम्हारे शरीर में घूम रहा है ना शिवास पंडित कहते सेम वायु मेरे हृदय में घूमना चाहिए हाँ क्योंकि तुम्हारे हृदय में मुझे लग रहा है बहुत अधिक कृष्ण के लिए प्रेम है हाँ तो वैसा ही वायु मेरे शरीर में चला जाए महाभक्ति योग देखी तुम्हारे शरीरे श्री कृष्ण रुग्रह हई तुम्हारे उन्होंने सचिव माता के सामने निमाय पंडित को कहा महाभक्ति योग देखी तुम्हारे शरीरे तुम्हारे शरीर में क्या दिखाई दे रहा है मुझे महाभक्ति योग श्री कृष्ण अनुग्रह हई लो श्री कृष्ण की जो विशेष अनुकंपा है विशेष कृपा है ये तुम पर हुई है ये लादी मुखे से रलिंगन कैला बड़ा सुखे और जैसे ही श्रीवास पंडित के मुख से ये सुना निमाय पंडित खड़े हो गए और शिवास पंडित का उन्होंने आलिंगन किया हाँ तो सबे बोले वायु सबे आशनशीला तुम्हें तो निमाय पंडित ने कहा सभी लोग बोल रहे थे कि मुझे वायु रोग हुआ है लेकिन आपके मुख से मैं ये सुनकर धन्य हो गया है जदि तुम्हें वायु है न बलिला आमारे प्रविशता माजी मुई गंगा भितारे हे श्रीवास यदि तुम गलती से भी बोल देते ना कि तुम्हें वायु रोग हो गया है कहते मैं भगवान की शपथ लेता हो आज आपने आपको कहा ले जाता गंगा में और इस शरीर को छोड़ देता केवल तुम्हारे शर, शब्दों पर विश्वास है तुमने गलत नहीं बोला है तो महाप्रभु आ स्थापित करना चाहते हैं कि वास्तव में एक भक्त की जो पहचान है शुद्ध भक्त को कौन पहचान सकता है केवल दूसरा प्योर डिवोटी पहचान सकता है चैतन्य महाप्रभु वाह हमें इसलिए भी सावधान करते हैं कि भक्ति में आने के बाद जो जज करने की मेंटेलिटी है जज करना क्या कहेंगे उसको हम जज करते ना एक दूसरे को जज करते हैं एक भक्तों को जज करने लगते हैं उनके बाह्य दृष्टिकोण से हाँ तो वो बहुत ही खतरनाक है आ, जैसे पंडित भी पुंडरिक विद्यानिधि को उन्होंने जज किया आ, बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब नवदिप में थे शिवास पंडित के घर में कीर्तन करते करते एक दिन बोले बोलने लगे पुंडरिक बाप मोरे तुमी हे मेरे बाप पुंडरिक तुम कहा हो पूरे नवद्वीप के भक्तों ने यह नाम नहीं सुना था ये पुंडरिक कौन है फिर ये बाप बाप किसको कह रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आ गए थे और अपने बाप वृक्ष भानु को पुकार रहे थे और ये पुंडरिक विद्यानिधि कृष्ण लीला में कौन थे वृषभानु महाराज तो उस दिन वो भावावेश में आकर गिरते हुए कह रहे पुंडरिक मेरे बाप तुम कहा हो कहा हो ये भक्तों ने सोचा क्या है कहते एक महान भक्त है जो अभी नवद्वीप में आए हैं तब पता चला भक्तों आने वाले हैं नवद्वीप में तब पता चला कि पुंडरिक विद्यानिधि आ गए हैं और पुंडरिक विद्यानिधि कैसे भक्त थे पूरे सिल्क वस्त्र धारण करते थे चमकने वाले और पूरा तांबुल चबाते थे लाल ऐसे ओठ उनके दिखाई देते थे और पिकदाने रखते थे थूकने के लिए बड़े से सोफा में ऐसे लेटकर जो हाई क्लास सुगंधित तेल है वो सर में लगाते थे और उनकी मालिश किया करते थे उनके सेवक और पूरे सेवक गण उनको फैन करते थे और वो कहते ऐसे ये है प्योर डिवोटी <laughs> बल्कि गदाधर पंडित को मुकुंद कहते हैं चलो आज एक सीनियर डिवोटी से मिलाने के लिए चलता आपको तो गदाधर पंडित को ले गए मुकुंद दत्त मुकुंद दत्त तो टॉप मोस्ट कीर्तन या है महाप्रभु दो भक्त जब गाएंगे ना तभी नाचते थे एक थे स्वरूप दामोदर और दूसरे थे मुकुंद का कीर्तन तो महाप्रभु को नाचना होता था कहते मुकुंदा स्टार्ट सिंगिंग गाना शुरू करो और जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में थे तो महाप्रभु कहते सोरूप तुम अपने गले से गान शुरू करो कृष्ण का कीर्तन करो तो ये मुकुंद ने उनको कहा चलो तुम्हें तो लेके चलता हूं लेके गए तो गदाधर पंडित जैसे घुसे ना उस घर में और देखा उनको देखा अच्छा पूरा ऐसे हाथ पीछे लगकर ऐसे लेटे हैं पाव के ऊपर पाव रखा है पूरे ओठ लाल है बीच बीच में आसे पिक में थूक रहे हैं और कहते अच्छा ये है प्योर डिवोटी जिसको दिखाने लेके आ गए हो गधाधर पंडित के हृदय में कुछ ऐसा भाव आ गया कि ये ये ठीक भक्त नहीं है इज नॉट प्योर डिवोटी ये शुद्ध भक्त नहीं है तो उस समय मुकुंद पहचान गए कि मेरे साथ ये जो भक्त है इसके हृदय में कुछ चल रहा है इस भक्त के बारे में तो उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए देखो एक भक्त का कर्तव्य दूसरे भक्त के रक्षा करे हाँ कोई अपराधमय भाव रख रहा है किसी वैष्णव के प्रति तो उसके उस मनोरथ को दूर करना चाहिए मनोभाव को तो मुकुंद ने क्या किया तुरंत ही श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक गाया अहो स्तन काल हाँ भागवतम के तीसरे का श्लोक गाया जिसमें वर्णन किया था कि ये पूतना कि पर भी भगवान कैसे कृपा प्रदान करते जो भगवान को मारने के लिए आए कमवा दयालु शरणम प्रपद्य है कृष्ण हाँ। तो देख सकते हैं कि श्लोका लर्न करना कितना महत्वपूर्ण है एक श्लोक ने पूरा गदाधर पंडित का लाइफ बचा दिया और प्रभुपद कहते ना एक श्लोक ने मेरा जीवन बदल दिया हाँ क्या है हरिश है शने कहते जैसे ऐसी चीज हो गई और भागवत का श्लोक सामने आ गया स्मरण हो गया सोचा कि भगवान ने मेरे ऊपर क्या है कृपा की है तो इसलिए जीवन में एक श्लोक काफी है पूरी गीता याद करे तो भी अच्छा है भागवत के सहारे श्लोका कंटस्थ करे तो भी अच्छा है लेकिन जो भक्त है उनको कब से कम कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हाँ? याद होने चाहिए तो यहाँ उनके रक्षा करते हैं मुकुंद और ज, और जैसे श्लोक बोलते हैं कृष्ण कृष्ण कहते हुए पुंडरिक विद्यानिधि गिर पड़ते हैं तो उसी प्रकार से शिवाज ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को पहचान लिया और पहचान पहचाना कि ये सारे लक्षण कोई साधारण लक्षण नहीं है ये सारे लक्षण भक्त के लक्षण है जो ये प्रकट कर रहे हैं तो इस प्रकार से शिवा पंडित से रिलेटेड तो इतनी सारी लीलाएं हैं आप चैतन्य भागवत में पढ़ेंगे तो पूरा चैतन्य भागवत कितना सारा कई अध्याय वर्णित है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु फिर नवद्वीप में रहने लगे तो शुरुआत में तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में मिलके कीर्तन किया करते थे लेकिन महाप्रभु ने कहा कि ये कीर्तन ना निरंतर होना चाहिए तो फिर एक दिन श्रीवास पंडित के घर गए और जिस दिन क्या था एकादशी थी हा? कौन से दिन ओपनिंग ओपनिंग डे कौन सा था जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के घर को अपने कीर्तन का अड्डा बना दिया हाँ जैसे कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए लेकिन उन्होंने अपनी सारी लीला कहा की गोकुल में जाकर नंदा और यशोदा के यहां उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्रा और सचिव माता के आंगन में घर में प्रकट हो गए योगपीठ में उन्होंने लेकिन अपनी सारी अधिकतर लीलाएं कहा जाकर की श्रीवास ठाकुर के आंगन में की तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन एकादशी का दिन था उस दिन शिवास ठाकुर के घर गए थे आ, और श्री हरि वे हरि कीर्तन विधान नृत्यारंभिला प्रभु जगत प्राण तो एक दिन जब एकादशी के दिन शिव ठाकुर के घर गए और एकादशी कैसे मनाते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि उस दिन व्यक्ति को बहुत अधिक कीर्तन करना चाहिए और कब करना चाहिए दिन में और रात्रि में ट्वेंटी आवर्स एकादशी में कीर्तन करना चाहिए इसलिए उसको हरिवास कहा जाता है एकादशी का दूसरा नाम एक नाम है माधव तिथि माधव तिथि भक्ति जननी हाँ एक नाम भक्ति जननी है आ, और एक नाम है हरिवासर हरिवासर का अर्थ है कि जिसमें किसका वास है पूरे दिन वहाँ उस दिन में हरि का निवास है तो हर से हरि के निवास में शास्त्र कहते कि पूरे दिन और रात्रि में सोना भी नहीं चाहिए व्यक्ति को 24 कीर्तन करना चाहिए तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने वो दिन चूज किया और उस दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में गए नत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण उन्होंने वहां कीर्तन शुरू किया नृत्य आरंभ किया पुण्यवंत श्रीवास आंगने शुभारंभ उठिल कीर्तन ध्वनि गोविंद गोपाल तो ऐसे श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने कीतन की शुरुआत की हाँ और वो भी कौन से दिन एकादशी के दिन और ऐसे श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन होता था चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस कीर्तन में केवल भक्त ही होने चाहिए अभक्तों को प्रवेश नहीं है केवल उनके नजदीक के संगीत शिवा सांगन का घर जो आंगन का दरवाजा है वो बंद किया जाता था रात्रि में भी कीर्तन होता था जोर जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो कई लोगों को प्रवेश नहीं था सब लोग सोचते थे कि हमें प्रवेश करना है प्रवेश करना एक छेद होता था कोई छेद से देखता था अंदर क्या चल रहा है कुछ ऐसे निंदक थे वो कहते ये दम कर शराब पीते हैं अंदर और शराब पीकर ऐसा वैसा गान करते नाचते हैं वो कहते यंग गर्ल्स को लेके आते ये लोग उनको भी शराब पिलाते हैं उनके साथ नाचते हैं स्त्रियों के साथ नाचते हैं ऐसी कई कई दुर्वचन बोला करते थे तो ऐसा तो नहीं था प्योर नाम संकीर्तन होता था और चैतन्य महाप्रभु इतना वो नाम संकीर्तन था कि वृंदावन दास ठाकुर कहते जिस प्रकार से गोपीकाय रास क्रीड़ा में एक रात्रि ब्रह्मा का एक दिन के समान होती थी इतनी लंबी रात्रि होती थी उसी प्रकार से शिवा शिवासांगन में जो रात्रि बीती थी संकीर्तन में वो ब्रह्मा का एक दिन हुआ करता था इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने एक साल तक शिवास आंगन में कीर्तन किया और जब महाप्रभु नहीं थे तो काजी के लोगों ने जब वहां आकर मृदंग आदि तोड़े तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इंडोर कीर्तन बंद करो अभी आउटडोर कीर्तन शुरू करते निकलते बाहर तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर अनाउंस किया कि सारे नवद्वीप के भक्तों हर एक व्यक्ति अपनी मशाल बनाओ हा? सब बच्चे स्त्रिया सब लोग अपना अपना मशाल बनाते हैं हा? और तैयार करते कि कल हम संकीर्तन करेंगे तो वो पहला संकीर्तन घर में हुआ था फिर पहला रोड संकीर्तन उसको कहते चैतन्य भागवत में महाप्रभुज फर्स्ट रोड शो महाप्रभु का जो पहला रोड कीर्तन है वो शिवा सांगन के बाहर मतलब शिवा ठाकुर के घर के बाहर शुरू हुआ था जिसमे हरिदास ठाकुर नाच रहे थे अद्वित आचार्य नाच रहे थे गधाधर पंडित थे और नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु दोनों ऐसे एक दूसरे के हाथ को हाथ को हाथ पकड़ नाच रहे थे और फिर सारे नवद्वीप के लोग बाहर आ गए थे किसने अपने दर, घर के दरवाजे बंद नहीं किए थे वृंदावन दास ठाकुर कहते है दरवाजे खोल खुला छोड़कर सब लोग बाहर कीर्तन में भाग लेने के लिए आए थे और सारे चोर उस समय सोच रहे थे कितना अच्छा मौका है कि नवद्वीप के सारे लोगों के घर खुले हैं हाँ हमें चोरी करने का अच्छा मौका है तो चोर जैसे घर तक पहुंचते थे वो कीर्तन ध्वनि इतनी होती थी कि चोर चोरी करना भूल जाते थे वो भी क्या करने लगते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे और जो मुस्लिम लोग कीर्तन बंद करने आए थे वो लोग भी हाँ इस भक्तों के साथ कीर्तन करने लगते थे तो इस प्रकार से पहला संकीर्तन उनके यहाँ घर के अंदर भी हुआ था और पहला जो संकीर्तन है श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर से ही शुरू हुआ था इसलिए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सदैव चार स्थानों में उपस्थित रहते हैं कौन से वह चार स्थान है जो चैतन्य महाप्रभु आज उपस्थित है तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं सचिरा मंदिर आर नित्यानंद नर्तने श्रीवास की आर राघव भवने यही चारी ठाई प्रभु सदा आविर्भाव प्रेमा कृष्ण हय प्रभु सहज स्वभाव तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं सचिरा मंदिर आर नित्यानंद नर्तने सचिरा मंदिर है सची माता का घर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे लेकिन सची माता यहाँ कोई भोग लगाते ना अपने घर में विग्रह को महाप्रभु वहां बैठकर खाते एक बार एक भक्त जा रहा था नवद्वीप तो उनको महाप्रभु ने कहा मेरी माँ को जाके बोलो कि तुमने पिछले हफ्ते बहुत अच्छे संदेश बनाए थे मैंने बहुत पेट भर के खाए तो ये जाके बोलता है कहते हरे मैंने पिछले हफ्ते वो वाले संदेश बनाए थे कहती है कि उसने कैसे पहचान लिया मतलब महाप्रभु वहां बैठकर भी क्या करते थे सची माता के घर में सदैव वो उपस्थित रहते थे और दूसरा नित्यानंद नर्तने जहा नित्यानंद प्रभु नाचते हैं वहां कौन उपस्थित रहते हैं चैतन्य महाप्रभु जब राघव पंडित रघुनाथ दास गोस्वामी वो चिड़ा दही उत्सव आप देखते हो जहां उन्होंने चर्चा की कीर्तन आरंभ किया और उस समय महाप्रभु प्रकट होते हैं तो जहां नित्यानंद प्रभु है वहां कौन है महाप्रभु हमेशा है और तीसरी चीज क्या है शिवास कीर्तन है शिवास ठाकुर का जो आंगन है शिवास ठाकुर का कीर्तन उसका दूसरा अर्थ ये भी है गौर श्रीवासादी गौर भक्त जहां भी श्रीवास ठाकुर के अनुगत होकर व्यक्ति नाम संकीर्तन करेगा वहां चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति है आ, क्योंकि नाम संकीर्तन ये कृष्ण के प्लेजर के लिए होना चाहिए हरि नाम संकीर्तन हम करते हैं और ये ये दिखाते हैं कि मैं कैसा गा रहा हूं मेरे गान से लोग प्रभावित हो रहे हैं मेरे गान से लोग नाच रहे हैं या मेरे गान से ही लोग नाचेंगे तो ऐसा कीर्तन महाप्रभु और श्रीवास ठाकुर को प्रसन्नता नहीं प्रदान करेगा ऐसे कीर्तन में कृष्ण महाप्रभु उपस्थित नहीं रहेंगे तो महाप्रभु उस कीर्तन में उपस्थित रहेंगे जिस व्यक्ति का मनोभाव श्रीवास ठाकुर जैसा है कैसा मनोभाव कि श्रीवास ठाकुर का पुत्र मरा था उस दिन जिस दिन जिस रात्रि में शिवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन हो रहा था और उस रात्रि में महाप्रभु नाच रहे भक्तों के साथ उदंड कीर्तन कर रहे हैं और शिवास ठाकुर का पुत्र की मृत्यु हो जाती है लेकिन शिवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को इन्फॉर्म नहीं करते हैं और इवन महाप्रभु गए घर के अंदर वाले कमरे में जहाँ अपने बालक का शरीर पड़ा है जिसके पास उनकी घर की स्त्रिया मालिनी देवी आदि रोदन कर रही है श्रीवास ठाकुर जाते हैं और उनको डांट लगाते हैं। हैं हैं, कहते कि जिनका गुनगान ब्रह्मादि देवता करते त्रिभुवन में जिनकी ख्याति है ऐसे प्रभु हमारे घर में नृत्य कर रहे हैं और उनके नाम संकीर्तन में पुत्र शरीर भी छोड़े तो कितना महान भाग्य है मेरा और यदि आप लोग जोर से चिल्लाओगे हाँ रोगे तो मैं अपना प्राण रखूंगा नहीं अभी मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा और गंगा में अपने देह को त्याग दूंगा यदि आप लोग चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में बाधा उपस्थित करोगे इस प्रकार का मानो ये तो बहुत बड़ी लीला है चैतन्य भागवत में केवल यही पुत्रवध की पुत्र शरीर त्यागता है बहुत सारे श्लोकों में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं बहुत ही शिक्षा प्रद है तो फिर आ, महा महाप्रभु जब नाच रहे थे नाचते नाचते महाप्रभु ने कहा मेरे हृदय में मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है जरूर कुछ अहित हुआ है तो एक भक्त ने कहा प्रभु शिवास ठाकुर का पुत्र ने शरीर छोड़ा है घर में और शिवास ठाकुर आपके कीर्तन में बाधा उपस्थित नहीं करना चाहते थे महाप्रभु ने पूछा कितना समय हो गया है उस भक्त ने कहा प्रभु साढ़े सात घंटे हो गए उनके पुत्र ने शरीर छोड़ा है तो महाप्रभु रोने लगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले है न संग छाड़ी बके मते बहा प्रभु ला गिला कांदते महाप्रभु ने कहा कितना प्रेम करते ये भक्त लोग मुझसे और मैं ऐसे भक्तों का संग छोड़कर कैसे बल्कि महाप्रभु ने सोचा था ना लेना है तुम सोचे कि मैं इतने भक्त मुझे प्रेम करते अपने प्राण से भी अधिक वो अपने पत्नी से पुत्र से पारिवारिक जनों से इतना प्रेम नहीं रखते उतना प्रेम मुझसे करते हैं और मैं ऐसे भक्तों को छोड़ जाऊंगा महाप्रभु रोने लगे तो महाप्रभु लागीला महाप्रभु क्रंदन करने लगे पुत्र शोक ना जे प्रेम का मोह भी नहीं है ऐसे व्यक्ति को मेरे प्रेम के कारण कैसे मैं इसको त्याग करूंगा और चैतन्य महाप्रभु हाँ फिर उस बालक के पास जाते हैं और उस बालक के पास जाकर कहते अरे बालक तुम कहा जा रहे हो और क्यों जा रहे हो बालक उठ के खड़ा हो जाता है बोलने लगता है वो पुत्र वो कहता है कि हे प्रभु आपकी इच्छा ही प्रबल है आपकी इच्छा के कारण है हाँ मैं इस शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि अपने आपकी इच्छा के कारण ही व्यक्ति इस शरीर को स्वीकार करता है उसमें उपभोग आदि करता है भाग्य के अनुसार और चला जाता है और कहते हैं कि वो पुत्र उनको प्रार्थना करता है कि आपकी कृपा से मुझे ऐसे माता पिता प्राप्त हुए हैं और मैं अभी जा रहा हूँ मेरे अपराध को स्वीकार मत कीजिए तो ऐसे वो बालक बोलता है और पुनः लेट जाता है और फिर ये देखकर शिवास पंडित हैरान है हो जाते हैं शिवास पंडित और उनके भाई महाप्रभु के चरण पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु आप कभी भी मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए चाहे हम जहां जहां भी रहे सदैव आपके चरणों का स्मरण करते रहे और सदैव आपके नाम कीर्तन का उच्चारण करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे फिर महाप्रभु ने कहा नित्यानंद नंदन चित्ते न्य था कि छू ना नित्यानंद क्या है आपके पुत्र है आप हृदय में कभी भी दुखी मत हो तो ऐसे श्रीवास ठाकुर के प्रति महाप्रभु का बहुत अधिक प्रेम था अधिक प्रेम प्रेम था कि जिसने भी श्रीवास ठाकुर शरण ग्रहण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु ने उसको कृष्ण प्रेम प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर से बाहर आ रहे थे और घर के आंगन के बाहर ही एक दुकान थी मुस्लिम दर्जी था और वो मुस्लिम दर्जी क्या करता था श्रीवास ठाकुर के कपड़े सिलाने की सेवा करता था और वो, वो देखा कि आरे ये मुस्लिम दर्जी के और वो दर्जी के ऊपर कृपा करने की सोचा चैतन्य महाप्रभु ने किसकी सेवा कर रहा है श्रीवास ठाकुर की तुम तो जैसे महाप्रभु गए बाहर महाप्रभु ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया कृष्ण का और वो रूप वो जैसे उस दर्जी ने देखा उस रूप को दर्जी चिल्लाने लगा मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा अरे चैतन्य महाप्रभु सोचने इसने क्या देखा क्या देखा तो दर्जी भी देखकर हैरान हो गया कि उसने आज कृष्ण का स्वरूप देखा था साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में और उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करके वो दर्जी पूर्णता कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाता है तो ऐसे शिवास ठाकुर महाप्रभु हा? शिवास ठाकुर से संबंधित जो भी था उस पर भी कृपा करते हैं शिवास ठाकुर को कहते शिवास तुम्हारे घर का पालतू तो कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है तुम्हारे घर के दास दासी ही क्या तुम्हारे घर का कुत्ता भी क्या है मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि तुम इतने मेरे प्रिय भक्त हो इसलिए तो उनके घर में एक सेविका पानी लाने की सेवा कर रहे थे क्या नाम था उसका दुखी वो दुखी वो रोज पानी लाते थे गंगा लेकिन बैकग्राउंड में कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं होता ना अब सोचो सारे फेस्टिवल में हम यहाँ भाग लेते हैं नाचते गाते अभिषेक करते हैं लेकिन कुछ भक्त है जो किचन में पूरा फेस्टिवल नहीं अटेंड करते लेकिन वहां सिंसियरली सेवा करते किचन में तो महाप्रभु का ध्यान उन भक्तों पर ज्यादा रहता है जो लोग क्या करते हैं पीछे रहकर सेवाएं करते हैं लेकिन हमारा क्या है हम दूसरे को पीछे हटा के उसके सामने खड़े हो जाते हैं ऐसी हमारी भावना रहती है तो महाप्रभु का ध्यान पीछे वाले भक्त पर है जो सिंसियरली सेवा कर रहा है और वो कीर्तन में वो दुखी ने भाग नहीं लिया कभी मौका ही नहीं मिला तो महाप्रभु जब बैठे महाप्रभु ने कहा श्रीवास कि इतने सारे घड़े किसने इतने अच्छी तरह से लाइन में लगाए हैं बल्कि महाप्रभु का जब अभिषेक भी होता था तो यही स्त्री थी जो जल लाकर देते थे भक्त लोग घड़े लेकर क्या करते थे अभिषेक कराते थे लेकिन जिसने वो इंग्रेडिएंट्स लाया मानो हम अभिषेक करते हैं लेकिन जो व्यक्त दूध लाता है दही लाता है शहद लाता है जल लाता है तो महाप्रभु उसको भी देखते हैं तो महाप्रभु ने कहा हे श्रीवास इधर आओ इधर आओ ये सारे सुंदर रूप से घड़े जल से भरे हैं ये कौन सेवा कर रहा है कौन लेके आता है तो उसने कहा प्रभु वो रही दुखी हा महाप्रभु ने कहा ये कौन सा नाम है इतनी सेवा मेरी करती है मेरे भक्तों की करती है और तुमने क्या नाम रख दिया है? दुखी कहते कैसे संभव है जो कृष्ण की सेवा करे और वैष्णव की सेवा करे वो दुखी रह सकता है कहते आज से इसका नाम क्या होगा सुखी और तब से वो सुखी हो गए गई हाँ? और ऐसे ही नहीं श्रीवास ठाकुर के कारण ही श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी नारायणी छोटे से बालिका वृंदावन दास ठाकुर की माता हाँ उसको भी महाप्रभु ने क्या किया था रुलाया था क्योंकि महाप्रभु ने कहा था शिवा बहुत डरे हुए थे कि ये मुस्लिम आकर तंग करेंगे, तो महाप्रभु नरसिंह आवेश में आ गए थे एक दिन हाँ एक दिन वो महाप्रभु जा रहे थे गंगा की तरफ उन्होंने देखा कुछ गवे ना ऐसे बहुत कूद फांत के बहुत सारी गाये दौड़ दौड़ के जा रहे अपनी पूछ ऊपर करके महाप्रभु भी वहां से गुजर रहे थे निमाए देखा तो इनको अपना द्वापर की लीला याद आ गई ये आ गए कृष्ण भावना में और कृष्ण भाव में आके आके भाव आ गया, और दौड़ दौड़ के गए शिवास ठाकुर के घर में दरवाजा बंद था बाहर से अंदर वो अपने शालीग्राम आदि का पूजा कर रहे थे गए दरवाजे में लाथे मार रहे हैं अरे श्रीवास अरे श्रीवास किसकी पूजा कर रहे हो जिसकी पूजा कर, कर रहे हो बाहर खड़ा है इधर आ जाओ दरवाजा खोलो दरवाजा खड़ो हाँ जिसकी पूजा करने लगे हो बाहर खड़ा है तुम अंदर किसकी पूजा कर रहे हो शिवराज बाहर आते दरवाजा खोलते देखते है चतुर्भुज रूप धारण किया है चतुर्भुज शंक चक्र गदा पद्म धारण किए महाप्रभु बैठ गए सारे शाले शिला को उठाया गोद में रखा और बैठ गए चतुर्भुज रूप में और कहते श्रीवास सारे अपने दास दासियों को लेके आओ उन सब को लेकर मेरी पूजा करो हाँ इतने विनम्रत है लेकिन जब भगवत भाव में आते थे तो कहते थे मेरी पूजा करो और फिर पूजा करने लगे हाँ बहुत सारी आराधना सब कुछ किया महाप्रभु ने कहा श्रीवास तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं है वो क्या करेंगे काजी मुल्ला ये सारे लोग वो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तुम्हारा वो राजा के लोग आएंगे तुम्हें ले जाने के लिए नाव में बांध के तुम्हें ले जाने के लिए आएंगे ना तो सबसे पहले मैं उस नाव में बैठूंगा तुम्हें ले जाने से पहले कौन बैठेगा उस नाव में महाप्रभु कहते मैं बैठूंगा और मैं जाऊंगा उस राजा के सामने खड़ा हो जाऊंगा और उस राजा को कहूंगा कि तुम दंडित करना चाहते हो मेरे श्रीवास को तो देखो मेरे शक्ति को तुम तुम्हारे सारे काजी मुल्ला सबको लेके आ जाओ और उनको बोलो कि कुरान ले लो और उसके द्वारा सारे पशु पक्षी प्राणियों को रुलाओ हाँ यदि वो रुलाते हैं कि नहीं वो दिखाओ मुझे और वो यदि नहीं कर पाएंगे तो मैं सक्षम हूं सारे पशुओं को मैं रुलाऊंगा नाम संकीर्तन के द्वारा और उतना ही नहीं उस राजा को भी रुला दूंगा हाँ, महाप्रभु ने कहा तो इस प्रकार वो कहते हैं कि तुम्हें क्या ये बात इतना मैं मुझे लग रहा है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है बार होते ना हम बहुत हैं। <laughs> तो महाप्रभु भी सोच रहे है कि शिवास शायद लग रहा है तुम्हें कि मैं इतने इसको रुलाऊंगा उसको रुलाऊंगा तो फिर उन्होंने कहा देखो अभी तुम्हारे सामने देखता हूँ ये छोटी सी बच्ची खड़ी थी नारायणी महाप्रभुले महाप्रभु बोले नारायणी कृष्ण बोली कांद कांद रो कांगला में कांद रोने को कहते कान कांदित ऐसे कई शब्द हैं तो महाप्रभु ने कहा हे नारायणी कृष्ण कहते कहते वे रो ये छोटी सी बालिका थी नारायणी की आंखों से आंसू की धारा भयने लगी हा कृष्ण हा कृष्ण हा गोविंद हा गोविंद कहते हुए नारायणी रोने लगी उसके सारे रोमांच खड़े हो गए ये देख के हैरान हो गए कहते प्रभु मैं किसी से नहीं डरूंगा इस त्रिभुवन में क्योंकि आप सक्षम हो तो ऐसी बहुत सारी लीला है चैतन्य महाप्रभु के शिवास ठाकुर के साथ और श्रिवास ठाकुर बहुत विशेष विशेष ये लीडर हैं और चैतन्य महाप्रभु कभी भी सहन नहीं करते थे कोई शिवाज ठाकुर के प्रति अपराध करें हाँ आदिल लीला में मैं भी पढ़ने वाला था तो वर्णन आता है कि ये बहुत कीर्तन करते थे तो कुछ द्वेषी लोग थे कि इसका बहुत नाम हो रहा है हमारी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है जो ईर्षा जो है ना बहुत ही भयानक है जो आध्यात्मिक जीवन को चकनाचूर कर देती है इसलिए प्रेमा भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर ने हर जो ये षड रिपु है हर मानव काम है तो उसके लिए बोला है कैसे सेवाओं में लगाओगे बहुत अच्छे श्लोकाज है प्रेम भक्ति चंद्रिका में कामे, काम काम कृष्णार्पण है काम को कृष्ण को अर्पित कर दो ह्रोध भक्त द्वेशी जने क्रोध हा? भक्त से द्वेष करते उनमें लगाओ लोभ साधु संगे हरी कथा लोभ है तो जो उसमें रखो साधुओं का संगति करने में और हरी कथा को ज्यादा ज्यादा सुनने में तो ऐसे सबको बोला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं माई डियर ब्रदर्स लेकिन एक को नहीं लगा सकते आप वो कौन है ईर्षा देवी है वो आपको खुद ही अपने हृदय से बाहर निकालनी होगा तो शिव ठाकुर को इतना नाम हो रहा था उनके वहां कीर्तन हो रहा था तो ये ईर्षा बहुत हो रही थी बाकी लोगों को तो उसमें से एक महापंड ब्राह्मण थे गोपाल चपल उसने सारा देवी का पूजा का सामान रख दिया मांस रख दिया रेड फूल रख दिया शराब की बोतलें रख दी उनके आंगन में और सुबह श्रीवास ठाकुर उठे दरवाजा खोला देखते तो आंगन में ये देवी को पूजा करने वाला सामान श्रीवास ठाकुर ने कहा देखो देखो मैं बहुत आपने आपको बड़ा भक्त बोलता हूं ये बोलता हूं सबको दिखाता हूं मैं तो क्या हूं देवी का पूजक हूं पाखंडी हूं तो ऐसे जब बोला तो बाकियों को सहन नहीं हो रहा था भक्तों को हाँ लेकिन शिवाज ठाकुर बहुत विनम्रत है हा? फिर से विनम्रता का वर्णन आता है तो बहुत ही विनम्रत है तो लेकिन जिसने ये अपराध किया तीसरे दिन ही उसको कुष्ठ रोग की व्याधि हो गई उस की इतनी व्याधि हो गए कि उसको नवदीप से लोगों ने बाहर कर दिया गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे रहता था गोपाल चपल और फिर महाप्रभु निमाय पंडित जब गए आदि लीला में सत्रहवे अध्याय में पूरा वर्णन आता है वो कहता है मैं तो आपके मामा की तरह हूं आप मुझे ऊपर कृपा करो निमाए कहते तुम, तुम, शिवास पंडित के प्रति अपराध किया है इतना ही नहीं पूरा शरीर गल जाएगा अभी और तुम रौरव नामक नरक में सड़ते रहोगे तुम्हारे जैसा द्वेषी हा जो अपराधी है वैष्णव द्वेषी तो बहुत कुछ बोला महाप्रभु ने लेकिन बहुत दुखी थे कई साल ऐसे रहे फिर चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया महाप्रभु सन्यास लेकर वापस आ गए नवद्वीप हाँ, जो फर्स्ट टाइम वृंदावन जा रहे थे वो समय समय नवद्वीप से होते गए थे तो उस समय वो गोपाल चापल तब भी मिला पेड़ के नीचे इतने सालों के पश्चात तब कहता है प्लीज मेरा उद्धार कीजिए महाप्रभु ने फिर से प्रताड़ित किया महाप्रभु ने कहा तुम्हारा उद्धार तो एक ही कर सकता है श्रीवास ठाकुर भक्ति सिद्धांत महाराज ने वैष्णव अपराध के बारे में बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब मानो काटा आ, हमें काटा चुभा है तो कांटे से ही दूसरा कांटा निकाला जाता है तो जिस भक्त के प्रति अपराध की भावना हमने रखी अपराध किया है तो उन्हीं के पास जाकर अपराधों से क्षमा याचना करनी चाहिए और भक्ति सिद्धांत कहते और एक बहुत गंदी चीज है कि कोई आएसे, कुछ ऐसे भक्त होते हैं वो पूरा अपराध भी करेंगे लेकिन वो भक्ति का दिखावा करेंगे कि मेरा भक्ति बहुत अच्छा चल रहा है आजकल मैं इतना सारा अपराध कर रहा हूं लेकिन अभी वो दिखाते क्या है कि मेरा भक्ति बहुत अच्छा हो रहा है भक्ति सिद्धांत महाराज के सी दिस रास ये महान गंदे इन लोगों को देखो इस व्यक्ति को कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि पहले पहले तो कड़वी दवाई ले रहा है और उसके ऊपर भी नीम के पत्ते खा रहा है वैसा वो कहते हैं मतलब आपरा तो कर लिया वो कड़वी दवाई कड़वाट है लेकिन ये दिखावा करना कि मैं और अच्छी भक्ति हो रही है भक्ति सिद्धांत कहते वो दिखावा क्या है उसका नीम कडवे वो पत्ते खाने के समान है तो ऐसी स्थिति तो महाप्रभु ने कहा नहीं तुम्हें जाना होगा उनके पास और ये गए शिवास पंडित पंड़, शिवास के पास गिड़ और उनको कहा मेरे ऊपर कृपा कीजिए तो शिवास पंडित तुरंत उनको क्षमा करते हैं क्योंकि भक्त का हृदय क्या होता है वो कभी भी किसी के प्रति द्वेश की भावना नहीं रखता है बहुत सरल इसलिए तो तो कृष्ण भक्त के में है तो जैसे उनको क्षमा करता है और ये श्रीवास इस, पंडित कहते हैं मैं योग्य नहीं हूं दीक्षा देने के लिए श्रीवास पंडित फिर एक भक्त का नाम सजेस्ट करते हैं महाप्रभु के पार्षद मैं भूल गया उनका नाम जाओ उनसे आप दीक्षा ग्रहण करो और से दीक्षा लेते हैं और दीक्षा का नाम क्या पड़ता है उनका देवकी नंदन वो आचार्य बने जिन्होंने वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग की रचना की और वो वैष्णव सॉन्ग हम गाते हैं वैष्णव पदावली में भी उनका एक सॉन्ग है हाँ कि ब्रह्म एक है फिर उन्होंने क्या किया मैं उनका चरित्र पढ़ रहा था तो वो जैसे दीक्षा हो गया ना पूरे बंगाल और ओडिशा के पूरे गांव गांव में भ्रमण किया पूरा भ्रमण करके सारे वैष्णव का गुणगान किया, सारे का नाम लिख दिया और उन्होंने पूरा लंबा सा बुक लिख दिया जिसमें केवल वैष्णवों के गुणों का स्तुति किया है उन सॉन्ग में और उन्होंने ये वर्णन किया कि अभी जितने वैष्णव है मैं उनको दंडवत प्रणाम आगे जो आने वाले हैं उनको दंडवत प्रणाम जे देशे देशे ये भी लिख दिया कि देश देश में भी वैष्णव जन्म लेंगे आगे चलकर उनको भी मेरा दंडवत प्रणाम तो ये गोपाल चप्पल ने आगे चलकर सबको वैष्णव को उन्होंने दिखा दिया कि वैष्णव का कितना बड़ा महत्व है तो ऐसे श्रीवास ठाकुर है जिनकी कृपा से बहुत लोगों को भगवत भक्ति प्राप्त हुई और उनमें से एक और भक्त था जिनका नाम तो नहीं दिया चैतन्य भागवत में लेकिन उनके बारे में बोला है दूध पीने वाला ब्रह्मचारी था वो केवल दूध पीता था और अपना भक्ति करता था तो उन्होंने भी सोचा अरे बहुत कीर्तन हो रहा है मुझे भी परमिशन मिलना चाहिए तो श्रीवास ठाकुर के प्रचरणों में गिड़ उन्होंने कहा चलो ये तो बड़ा अहिंसक प्राणी है कोई हिंसा नहीं करता केवल दूध ही पीता है आजकल दूध भी आ गया ना अहिंसक दूध अहिंसक और महाप्रभु नाच रहे थे कीर्तन में नाच रहे थे तो उस समय महाप्रभु ने कहा आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जरूर कोई इस कीर्तन मंडल इसमें आके बैठा हुआ है एक बार तो इनकी सास बैठे थे मदर इन लॉ इनके शिवास ठाकुर के उसने सोचा मेरे दामाद के घर में बड़ा कीर्तन चलता है करते -करते उस दिन भी ऐसे हुआ था महाप्रभु ने कहा आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जरूर कोई बैठा है यार नॉन डिवोटि तो शिवास ठाकुर गए अच्छा ढूंढ रहे थे घर में ढूंढा तो टोकरी को उठाया तो वो सांस निकली उनकी चैतन्य भागवत गए थे उसके बाल पकड़ के शिवास ठाकुर ने बाहर कर दिया उनको महाप्रभु ने कहा अच्छा नहीं लग रहा है शिवास कोई है यहाँ तो उन्होंने कहा प्रभु मैंने ना एक, एक व्यक्ति को यहां आश्रय दिया है एक एक व्यक्ति तो निकाला बाहर तो ये ब्रह्मचारी तो उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा साधु स्वभाव का है और कुछ खाता पीता नहीं है केवल दूध पीकर रहता है फिर महाप्रभु ने कि पय पान करेले मोते है उन्होंने कहा केवल दूध पीने से कोई भक्ति हो सकती है मेरे इसमें अरे नाम करना पड़ेगा उसके लिए जब करना पड़ेगा तो उन्होंने कहा निकालो इसको बाहर इस ब्रह्मचारी को तो ये ब्रह्मचारी बहुत विनम्र था और इसके हृदय को महाप्रभु ने पहचाना चैतन्य भागवत में वर्णन आता है क्या रीजन था कि महाप्रभु ने बोला था भगाओ इसको लेकिन फिर महाप्रभु ने कहा उसको रोको तो ये जब ब्रह्मचारी को उठाया वहाँ से महाप्रभु ने बहुत कुछ बोला कई प्यारों में बहुत डांट लगाई ये बहुत टॉलरेट कर रहा था सहन कर किया उसने और उसके हृदय में ये चीज आ रही थी क्या भावना आ रही थी आपने आपको बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहा था श्रीवास ठाकुर के प्रति और चैतन्य महाप्रभु के प्रति ये कृतज्ञता का भाव कि हाँ मैं इनके प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ कि थोड़ा सा मुझे भाग लेने का मौका मिला है महाप्रभु का कीर्तन सुनने का देखने का तो बहुत कृतज्ञता का भाव था और ये जब भावना उसके हृदय में थी और निकल ही रहा था महाप्रभु ने कहा क्या है ग्रेटफुल है डिवोटी के प्रति और कृष्ण के प्रति तो विनम्रता का ये भी एक लक्षण है कि आपके अंदर कृतज्ञता का भाव है तो ये विनम्रता स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आएगी तो यही कारण है चैतन्य महाप्रभु हाँ कृपा करते हैं जब देखते हैं कि आपके हृदय में कृतज्ञता का भाव है और वास्तव में भक्ति में उन्नति तभी हो सकती है जब हम सब भक्तों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें कि हर भक्त ने मेरे लिए कुछ ना कुछ किया है हाँ हम हा, मंदिर में आते हैं हाँ प्रसाद पाते हैं तो वो भी ग्रेटफुल भाव होना चाहिए कि अरे वो डिवोट इज वहाँ कर रहे हैं हाँ कि मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ मैं तो जब ऐसे कृतज्ञता का भावना होगी तो ये घमंड की भावना नहीं आएगी घमंड की भावना तभी आती है जब हम अपनी गुणों को देखते कि मैं कुछ हूँ थोड़ी बहुत एबिलिटीज आ जाती है थोड़ा कुछ आप बहुत कुछ कार्य करते हो जिसमें सबकी आंखों में आते हो थोड़े बहुत लोग आपकी प्रशंसा करते हैं थोड़ा बहुत आपको फेम मिलता है दस लोग आपको जानते पहचानते हैं और फिर आप सोचते हो कि ये सारे जो गुण हैं ये मेरे कारण हैं लेकिन नहीं जैसे एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति खड़ा था उसके पास एक धनवान व्यक्ति था तो धनवान व्यक्ति ने देखा अरे बहुत गरीब व्यक्ति इसके हाथ में घड़ी नहीं है वो धनवान व्यक्ति ने वो घड़ी दे दी और वो गरीब व्यक्ति ने घड़ी पहनी और यूज कर रहा था तो कोई व्यक्ति साथ में आ गया उसने कहा अच्छा टाइम क्या हुआ आपका तो बहुत घड़ी अच्छा है तो इसने टाइम भी बोला और बोला घड़ी अच्छा है कहते ये घड़ी अच्छा तो है लेकिन मेरा नहीं है ये इन्होंने मुझे डोनेशन में दिया है तो मतलब वो व्यक्ति उनके प्रति ग्रेटफुल था और उससे क्या सीखते हैं कि जो भी कोई योग्यताएँ हैं है, गुण हैं अचीवमेंट्स है वो जानना चाहिए कि गुरु कृष्ण और वैष्णव के द्वारा डोनेशन में मुझे प्राप्त हुए हैं मैं वो ना करू क्या कहते नाचू नहीं हाँ तब फिर ये जो घमंड है फिर आएगा नहीं कृतज्ञता का भावना सदा बना रहेगा और फिर हम विनम्र बने रहेंगे और जिसके द्वारा एक चीज हमसे होगी कीर्तनीय सदा हरी ये मापदंड है भगवत भजन नहीं हो रहा है बाकी सब कुछ हो लिया आप पूरे जगत में फेमस क्यों ना हो जाए विद इन इसकॉन कोई फर्क नहीं पड़ता कृष्ण को ऐसे कितने आ गए कितने चले गए आप कितने ग्रेटफुल हो आपस आसपास के डिवोटिस के प्रति और कितने व्यवहार में विनम्र हो कृष्ण उसको देखते हैं तब क्या कर पाओगे आप कीर्तनीय सदाह और उसी को कृष्णा एप्रिशिएट करते गीता में कृष्ण कहते हैं वही महात्मा है उसका गुण क्या है कीर्तयंतोमा महाभक्त्या नित्य युक्त उपास है तो उस प्रकार से हम नित्य आराधना कर सकते हैं कृष्ण की तो ये विशेष महान आचार्य है और हमारा सौभाग्य है कि शिवास ठाकुर साक्षात यहाँ उपस्थित है तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ से कहा जाएंगे नहीं क्योंकि जहाँ शिवास ठाकुर है वहाँ चैतन्य महाप्रभु की सदैव उपस्थिति है तो ऐसे शिवास ठाकुर को हम प्रार्थना करें और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको जब भी मौका मिलता है आपको शिवास ठाकुर के चरित्र को पढ़ना चाहिए प्यारों के साथ जो कृष्णदास कविराज ने बहुत वर्णित किया है चैतन्य चरितमृत में और दूसरा चैतन्य भागवत में तो प्रभुपात कहते थे मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने इतना कठोर श्रम करके इन पुस्तकों को ट्रांसलेट किया है लेकिन मेरे भक्त उसको पढ़ते नहीं हैं तो प्रभुपात चाहते थे कि भक्त गीता भागवत चैतन्य चरितमृत उपदेशामृत भक्ति रसामृत सिंधु इनको पढ़ें तो चैतन्य लीला बहुत विशेष है जो चैतन्य महाप्रभु ने दी है तो हमें प्रयास करना चाहिए पढ़ने के लिए जब आप पढ़ सुनते हो और जब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आता है और तब वो चीज़ हमारे पास हमेशा रहती है और जब फिर उसके बाद आप जाप कर किसी को सुनाते हो तो फिर आप कभी भी जीवन में उसको भूल नहीं पाते तो ये अच्छा मौका है कृष्ण और उनके भक्तों का गुणगान करने का और चैतन्य महाप्रभु क्या ऐसे महान भक्त का श्रीवास पंडित अविर्भाव भाव तिथि महामहोत्सव के शैल प्रभुपाद के निताय गौर प्रवानंदे